चलना श्री राम जी ने सोचा कि हमारी लीला से गलत संदेश चला गया ये सत्संग की प्रेरणा तो लेते पर ही है तो गृहस्थ होने की प्रेरणा लेने लगे तो कुछ खेल करना चाहिए एक एक को कहां तक समझाएंगे तो भगवान ने एकांत पाकर श्री जानकी जी से कहा कि मैं कुछ ललित नर लीला करना चाहता हूं आप पावक में निवास करो श्री सीता जी ने अपना प्रतिबिंब छोड़ा और हरण हुआ और जैसे ही श्री सीता जी का हरण हुआ तो जब पता लग गया था कि रावण लेकर गया तो इतने खोजने की रोने की क्या जरूरत थी अब राम जी एक एक से पूछते हैं लता से वृक्ष से पत्तों से खगम्रग और इन सब से पूछते हैं और जोर जोर से रोते हैं और जो राम जी का रोना शुरू हुआ जंगल में यहां से वहां तक रो रोना अब महात्माओं ने सुना ये रोने की आवाज आ रही है कौन रो रहा है भगवान भगवान क्यों रो रहे हैं उनकी भारे या श्री सीता जी का हरण हो गया है महात्मा बोले अरे रे, रे, रे, रे तो एक बात बताओ क्या तो क्या विवाह के बाद रोना भी पड़ सकता है एक महात्मा ने कहा कि जब भगवान रो रहे हैं तो साधारण व्यक्ति की क्या स्थिति होगी महात्मा बड़ा झंझट फेंको ये अब ने सब सिलाए फेंक दी और जब सिलाएं फेंक गई तो राम जी एकांत में आकर खूब प्रसन्नता पूर्वक हंसे उनको हंसी इस बात पर आई कि हमने जिस उद्देश्य से यह लीला की थी वह उद्देश्य पूरा हो गया हम उसमें सफल हो गए तो लीला ऐसी जिससे प्रेरणा मिले लेकिन नारद जी तो वही समझे कि मेरे श्राप के कारण भगवान बहुत दुखी होते हुए विचरण कर रहे हैं पर राम जी को प्रसन्न देखा तो यही पूछा प्रभु अभी आप बहुत दुखी थे और यहां बड़े प्रसन्न हैं, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं जब विवाह में कीना प्रभु के ही कन कर दी प्रभु के ही कार जब विवाह में चांग प्रभु के ही कारण कर दीना प्रभु के ही कारण कर दीना प्रभु के ही कारण कर प्रभु के कारण नदी ओ प्रभु कारण नदी प्रभु जब मैं विवाह करना चाहता था आपने मेरा विवाह क्यों नहीं होने दिया अब यह बड़ा कठिन प्रश्न है श्री राम जी ने एक बात कही नारद बाबा आप हो विरक्त मेरी माया के प्रभाव में आकर विवाह की बात कर रहे थे सो सब ठीक है लेकिन हमारा विवाह होने क्यों नहीं दिया भगवान ने कहा कि अवगुण मूल सूल प्रद प्रमदा सब दुख खान अब इस पंक्ति को बड़ी सावधानी से सुनना स्त्री अवगुणों की जड़ सब दुखों की खानी ये भगवान ने किससे कहा नारद जी से नारद जी बोले अच्छा अवगुण मूल हमारे लिए अवगुणों की जड़ और अभी आप सीता जी के विरय में रोते हुए कह रहे थे हा गुण खान जानकी सीता हे गुणों की खान जानकी जी कहां हो तो आपके लिए देवी गुणों की खानी और हमारे लिए अवगुणों की जड़ ये दो तरह की बात क्यों राम जी ने कहा नारद बाबा ये दोनों ही बातें ठीक हैं मैं गृहस्थ हू और आप विरक्त हैं मैं गृहस्थ जीवन में लीला कर रहा हूं आप विरक्त हैं तो गृहस्थ की दृष्टि होनी चाहिए कि गुणों की खान ही होती है स्त्री गृहस्थ की दृष्टि में स्त्री गुणों की खानी है और विरक्त की दृष्टि में स्त्री अवगुणों की खानी है ये दोनों बातें अलग अलग हैं जो उपदेश गृहस्थ के लिए है वह विरक्त के लिए नहीं जो विरक्त के लिए है वह गृहस्थ के लिए नहीं अच्छा और जैसे एक जगह सब दवाइयां इकट्ठी हो मिलती है आपको जो मर्ज हो वो दवाई ले लो वो विरक्तों के लिए वो सब बातें कही गई हैं गृहस्थों के लिए नहीं गृहस्थों के लिए गुणों की खानी विरक्त के लिए अवगुण मूल नारद जी ने कहा कि सो तो ठीक है श्री धाम वृंदावन के ही बड़े सुप्रसिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी गृहस्थ भक्त ने कहा कि बाबा आप अपनी संत मंडली के साथ पधारे बेटे का विवाह है बाबा बोले बेटे के विवाह में नहीं ले जाओ क्यों हम अपनी संत मंडली के के संग जाएंगे और और और और और और को दूल्हे दूल्हे रूप में सजाकर साज संगार और बरात और ये ये और इतना सब, सब देखकर किसी संत के मन में विवाह की इच्छा हो गई तब, तब, तब, तब वो बोले अरे नहीं महाराज ऐसा हो ही नहीं सकता आप तो संत हैं संतों के मन में हो ही नहीं सकता ऐसी इच्छा महात्मा बाबा बोले ठीक है संतों के मन में ना हो ये मान गए लेकिन हम जाएंगे तो हमारी पूजा करोगे आरती करोगे दंडवत करोगे प्रणाम करोगे सब हाथ जोड़ जोड़ कर आएंगे और हमारा सम्मान होते देखकर कहीं दूल्हे के मन में बेरत की जग गई तो कि ये बड़ा ठाठ है बहुत आनंद इस, इसलिए वो तुम्हारे लिए उस तरह ठीक है हम लोग इस तरह ठीक है तो ग्रंथों में दोनों तरह की बातें कही गई हैं इसलिए नारद जी से भगवान ने कहा कि अवगुण मूल ये विरक्तों के लिए अवगुणों की खानी ग्रस्त के लिए अच्छा तो हम समझ गए आप संतों का या जिनके मन में विरक्ति हो उनका विवाह नहीं होने देते भगवान ने कहा कि पक्का हाँ बिल्कुल सोच लीजिए भगवान का सोच लिया नहीं होने देते अच्छा तो हमारा तो विवाह आपने होने नहीं दिया हमारी इच्छा थी लेकिन एक ऐसे हैं जिनके मन में इच्छा नहीं थी उनसे आप ही कह रहे थे अब बिनती मम सुनहु शिव जो मुह पर निज ने हू जाई विवाह सैल जही यह मोहिमा दे शंकर भगवान से आप ही प्रार्थना कर रहे थे विनती कर रहा हूं मुझ पर अगर स्नेह हो तो मेरी आज्ञा है जाई विवाह हो शैल में तो शंकर जी का विवाह क्यों हो जाने दिया और शंकर जी का विवाह हो जाने दिया तो हमारा क्यों नहीं होने दिया शंकर जी तो समाधि में बैठे थे उनकी समाधि भंग कराई भगवान ने मुस्कुराकर कहा नारद जी आप में और शंकर जी में अंतर है क्या अंतर है भगवान शंकर बड़े बेटे के समान है और नारद जी आप छोटे बेटे के समान हैं नारद जी बोले मैं छोटा बेटा हाँ कैसे जाना आपने भगवान ने कहा जब मेरे पास विवाह का प्रस्ताव लेकर आए तभी हम समझ गए थे कि तुम छोटे बेटे हो क्यों पिता से विवाह के लिए तो छोटा ही बेटा कह सकता है बड़ा बेटा थोड़ा ही कहता है अच्छा बोलो बेटा चाहे 26 वर्ष का भी हो जाए तो ये थोड़ा ही कहेगा कि पिताजी अब तो ख्याल रखो कुछ करो ख्याल कभी नहीं कह सकता और छोटा बेटा वह विवाह के लिए हट करने लगता है अच्छा उस बिचारे को यह भी पता नहीं कि किससे विवाह हो सकता है भगवान शंकर ने सती माता का त्याग केवल इसलिए कर दिया कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने सीता माता का वेश बना लिया था सती की न सीता कर देखा और भयो विषाद विशेखा इसीलिए तुलसीदास जी भी कहते हैं शिव समको रघुपति व्रत धारी बिनुअी सती असनारी आप ऐसे सोचो जैसे पत्नी ने माताजी की साड़ी पहन ली हो पीठ किए खड़ी हो और पीछे से कोई व्यक्ति आए कहे माताजी जी अब वो पलट कर देखे इतने में ही माताजी समझ लेना यह शंकर जी का भाव है सती जी ने सीता जी का वेश ही बनाया शंकर जी ने माता की बुद्धि रखी सती जी के प्रति बिनु अग बिना पाप के सती ऐसी देवी का त्याग किया और भगवान ने कहा कि नारद जी ये तो बड़े बेटे की दशा छोटे बेटे का हाल बताए आप आए थे विवाह का प्रस्ताव लेकर कि हमारा विवाह करा दे भगवान ने कहा किस से का विश्व मोहिनी से अजब जरा विचार करना विश्व मोहिनी कौन का जिसने विश्व को मोहित कर रखा हो वह विश्व मोहिनी और विश्व को मोहित किसने कर रखा भगवान की माया ने जो माया सब जगह ही नचावा यह माया यही विश्व को मोहित करने वाली और भगवान बोले मैं हूं माया पति तुम्हारा कौन हूं नारद जी ने कहा कि प्रभु हमारे तो आप पिता हैं। जगत पिता रघुपति बिचारी तो हमारे भी पिता भगवान ने कहा कि जब माया पति तुम्हारा पिता है तो रिश्ते में माया तुम्हारी कौन लगी उसी से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे नारद जी बोले अब हम सब समझ गए महाराज अब माया पति पिता है तो माया मां है और मां से ही विवाह का प्रस्ताव लेकर आए थे तभी मैं समझ गया था कि छोटे बेटे हो और सचमुच छोटे बेटे हो तुम्हारा नाम बड़ा अच्छा है ना रद ना रद जिसके मुंह में दांत ही ना हो ना रद कहते दांत को जिसके मुंह में दांत ही नहीं ना रद ऐसा तुम्हारा बालक तुम हो शंकर जी को समाचार मिला विवाह का और शिव जी क्या करने लगे मन थिर करी तब संभु सुजाना मन थिर करी तब सुजाना मन थिर, थिर कर करन रघुना जाना लगे कर शंकर जी राम जी का ध्यान करने लगे कब जब विवाह के समाचार मिल गया तब और नारद जी आप जब तप कछु न हो ये यही काला हे विधि मिलई कवन विधि बाला आपसे जब तक पूजा पाठ कुछ नहीं हो रहा और एक बार शंकर जी की हंसी ही हंसी हुई लेकिन शंकर जी भी मुस्कुराते रहे मन ही हरि व्यंग बचन नहीं जाई मन ही मन मन ही मन ही मन ही भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे शंकर जी प्रसन्न है।, है कि बर अनुरूप बरात न भाई सब देवता अलग हो गए भगवान विष्णु भी अलग हो गए शंकर जी अकेले रह गए तो भी प्रसन्न क्यों भगवान प्रसन्न है इसलिए हम प्रसन्न हैं। अपने बरातियों को बुला लिया तो ऐसे विचित्र बराती शंकर जी के बराती हे भगवान भूत प्रेत संगभूत प्रेत पिशाच जोगी जमात नहीं बरनत बने ऐसे ऐसे आए बिनु कर पद को बहु पद बाहु किसी के बहुत हाथ पाऊ किसी के हाथ पाऊं ही नहीं पता नहीं कैसे आए लुढ़कते कि उड़ते एक बिना सिर का बराती चला है, धड़ ही धड़ धड़ाता है, सिर है ही नहीं शंकर जी ने अपना समाज देखा बड़े प्रसन्न हो बारत गई हिमाचल राज्य की नगरी में स्वागत समिति बनी थी प्रमुख प्रमुख लोग स्वागत करने आए छोटे छोटे बच्चे तमाशा देखने आए अब उन्होंने जो देखा भगवान विष्णु को और देवताओं को तो आपस में बोले बहुत थोड़े बराती आए हैं ये दूल्हा होगा ये बराती भगवान विष्णु बोले ना इनमें कोई दूल्हा ना कोई बराती हम भी तुम्हारी तरह बरात देखने आए हैं तो बरात कि इशारा कर दिया शंकर जी की जमात की तरफ हे भगवान किसकी हिम्मत जो कहे कि पधारिये आपका स्वागत है अरे बरातियों की कौन कहे स्वागत करने वालों की कौन कहे सवार भाग गई बिडरी चले वाहन सब भागे जहा हाथी घोड़े भाग रहे ये गिर गए और गिर कर खड़े हुए तो धूल भी नहीं झड़ा सकते थे कांप रहे थे सामने बराती और सबसे अधिक भयावह स्थिति तब निर्मित हुई जब बिना सिर के बराती ने पूछा ठहरने का कहा इंतजाम है भगवान बिना सिर का बराती तो बोले ठहर जाओ आपको कौन ठहरा सकता चाहे जहाँ ठहर जाओ ये तो हालत हुई बालक प्राण बचा के भागे भागे आगे देखें पीछे ठोकर लगे फिर गिर जाएं माता पिता के पास पहुँचे माता पिता ने सोचा खुशी में भागते आए और बेटा बारात कैसी दूल्हा कैसा बालक कांप रहे थे ये सब बाद में बताएंगे पहले घर का दरवाजा बंद करो एक भी बराती आ गया तो पूरी नगरी की कुशलता नहीं है बोलो और जो बारात को ठहरा के आए वे आए अब कन्या पक्ष में तो उत्साह है, लोग उत्साह क्यों बारात आ गई अब वो कुछ बोले नहीं बारात आ गई हमसे कह रहे हो हाँ तुमसे बरात आ गई तो उनको ठहरा दिया वे तो ठहर गए उन्हें कौन ठहरा अच्छा अच्छा तो उनके लिए कुछ और चीज लेकर जाओ कुछ आहार कराओ कुछ लेकर जाओ अब किसी और को भेज दो तो तुम क्यों नहीं जाते जो जाएगा सो पता लग जाएगा अब दूसरे लोग गए आप देखो कितनी हंसी हुई दूसरे लोग गए अब आवाज तो है नाव ला ना, लाव ना, दिखे कोई नहीं तो so, जो ऊपर दृष्टिशाली आकाश में उड़ रहे उनको देखकर वही भोजन सामग्री रख के भागे कि तुम तुम्ही लगाओ भोग और शाम को माता मैना को कुछ पता नहीं मैना शुभ आरती संवारी नारदिया नारायण ना। पधारो देवर से आज का शुभ दिन लाने वाले तो आप ही हो भगवान विष्णु दिखाई दिए दूल्हा ये तो नहीं नहीं माता आपके जो दामाद हैं उनके मित्र हैंगे ब्रह्मा जी अरे ये भी नहीं वही मैं कहूं कि मेरी बेटी ने तपस्या की तो ऐसे वैसे दूल्हे के लिए थोड़े जब मित्र इतने सुंदर हैं इंद्राय है ये अरे ये तो पानी वानी का इंतजाम करने वाले हैं जिसके नौकर चाकर ऐसे तो दूल्हा कैसा होगा नारद जीवल ये तो पता लगेगा अभी आने वाले हैं हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे नारद जीवल ये तो बाद में भी कहती रहो तब ना लोग भूल जाते नहीं हम कभी नहीं भूलेंगे अब शंकर जी आने वाले थे नारद जी ने सोचा अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है माता बहुत से लोग परिचित हैं आज्ञा हो तो हम जाए सबसे मिल आ जा नारद जी तो चले गए अब शंकर जी आए शंकर भगवान बैठे बैल पर उल्टे थे तो वाहन तो दिखे सवार न दिखे ऋषियों ने कहा नंदी जी की पूजा करो शंकर जी बड़े खुश हुए उल्टे बैठने में ये लाभ बेचारी नंदी की पूजा होगी अब हमारा जो होगा जो होगा नंदी जी की पूजा हुई कब शंकर जी का परीक्षण होगा तो कहा कि दूल्हा सीधे तो हों दूल्हा तब सीधे हो जब बैल उल्टा हो तो दूल्हा सीधे हो देह पर से दृष्टि हटे तो देव पर जाए बैल को घुमाया और जो शंकर जी को देखा किसकी हिम्मत सो आरती उतारे भागी भवन पेठी अति त्राशा दरवाजा बंद शंकर जी से देवताओं ने कहा कि बाबा चलो चलें शंकर जी बोले कहा अब और कहा चलने का विचार है शंकर जी बोले जनवर से चलेंगे देवता बोले कौन सी कसर रह गई जो जनवा से चल रहे हो जो होना था सब हो गया क्या हुआ इतना बड़ा अपमान दूल्हा दरवाजे पे खड़ा हो ससुराल वाले घर का दरवाजा बंद कर लें अपमान नहीं तो और क्या है शंकर जी बोले हमको नहीं लगा क्यों हमें ये लगा कि ये तो देश देश की रीत होती शायद यहाँ की ऐसी रीत होती हो दूल्हा द्वार पे खड़ा हो दरवाजा बंद कर लिया देवता बोले अब ये कोई बात हुई आपकी सास ने आपको देख कर आरती की थाली गिरा दी हमारी सास बड़ी समझदार है चंद्रमा देख लिया जोगी अजब एक जोगी। कहेरे क्या जय या धतुर भंग भूषण बसन अंग जय या धतुर भंग विजया धतुर भंग धतुर भंग जय या यादतुर भंग भूषण बसन